उपनिषद इसमें आत्मा का तृतीय पाद का विचार चल रहा था तृतीय पद में में हो गया प्राज्ञा और समी में हो गया अभ्याकृत ईश्वर जो व्यष्टि है वही समी है इस प्रकार के कथन हो रहा है तो समी कथन करने का समय में बोल करके आरंभ किया गया ए स अर्थात ये पूर्व का परामर्श पूर्व में प्राज्ञ का बात कहा गया था अर्थात जो प्राज है वही सर्वेश्वर सर्वज्ञ इस प्रकार कहा गया तीन दिया गया ये तीन तीन विशेषण दिया ये के द्वारा टीका में कहे उक्त विशेषण त्र हेतु कृत प्रकृत सर्वजगत कारण विशेषण्तर आह ये विशेषण तीन को सर्वे सर्वज्ञ अंतरिया इसको हेतु बना करके जो प्राज्ञ है वो समग्र जगत का कारण है क्योंकि सर्वज्ञ है सर्वेश्वर है और अंतर्यामी है ये तीन कारण से वो पूरा जगत का कारण है इति विशेषणांतरम आह आगे चतुर्थ विशेषण ऐसा योनि प्रभाप्यो ही भूतान इसके लिए भाष्य में अतएव अतएव अर्थात पूर्व तीन विशेषणों के चलते होने से यथोक्त सभेद जगत प्रसूयतेष योन सर्व यथो सभेद क्योंकि ये तीन विशेषण वाला है इसलिए यथोक्त टीका में स्वप्न जागरितभक्त और औरत ये दोनों स्थान प्रयुक्त प्रविभक्ता का अर्थ प्रुक्तम स्वप्न जागरित स्थान में जो सारे भेद दिखते हैं उसका योनि हो गया यह प्राज्ञ कारण यथोक्तम भेदम जगत प्रसूयते भेदम भेद के साथ पूरा जगत को यही उत्पन्न करता है यथोक्तम यथोक्तम अर्थ है स्वप्न जागरित यही जगत है उसी को सृष्टि करता है और भेदम भेद के साथ सभेदम के लिए अभी टीका में कहते हैं भेदम, अध्यात्मा अध्यात्मा सभेदम अद सहित यावत अधिभूत ये सारे भेद अर्थ जागृत स्वप्न में जो कुछ दिखता है वो सबका यही सृष्टा है निमित्त निमित्तकारण तो निपचीना विशेषणा निर्वहनी इति आशंक्य शंका करने वाला कहता है कि ये जो ईश्वर है ये जगत जो सृष्टि करता है जगत का निमित्त कारण हो कारण दो प्रकार के वेदांत में कहते हैं कि निमित्त कारण एक उपादान कारण घट का उपादान कारण क्या होगा मिट्टी निमित्त कारण गुलाल तो इसी प्रकार की पूर्व का कहना है कि निमित्त तो कारणत्व नियम है अपी ये जो प्राज्ञ है जगत का कारण है ये निमित्त कारण बने तो होने पर भी प्राचीनानी विशेषणानी निर्वहनती सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतरियामी ये तीनों निमित्त कारण में भी घट जाएगा जो कुलाल है वो घटको पूरा पूरा जानता है और घटका नियमन करता है घट और घटका ईश्वर है घटका मालिक कुलाल तो ये तीनों घट जाएगा निमित्त कारण होने पर भी ये तीनों हो जाएगा प्राचीन विशेषणानी ऐसा योनि कहने का अर्थ है कि उपादान कारण तो उपादान कारण क्यों कहते हैं आप पहले जो तीन कारण कहे हैं, वो तीन कारण क्योंकि यहाँ विचार आरंभ किए कि, कि पूर्व तीन विशेषण के चलते ये योनि भी बनेगा योनि अर्थात तो उपादान कारण भी होगा पूर्व पक्षी कह ये क्यों? निमित्त कारण भी तो पूर्व तीन घट जाएंगे पूर्व तीन मतलब उपादान कारण के लिए हेतु है पूर्व पक्षी कहता कि नहीं होगा पूर्व तीन तो निमित्त कारण में भी घट जाएगा तीन विशेषण है ना सर्वेश्वर सर्वपक्षी अंतर्यामी ये तीन निमित्त कारण में भी घट जाएगा सिद्धांत क्या है कि ये तीन के चलते इसको उपादान कारण होना पड़ेगा तभी यू नहीं होगा यू नहीं कारण उपादान कारण पूर्व पक्षी कहता क्यों उपादान कारण होगा निमित्त कारण होने पर भी तो पूर्व तीन विशेषण घट जाएगा पूर्व पक्षी कहता है निमित्त कारण हाँ। सिद्धांत कहता है कि उपादान कारण तो अर्थात ये चतुर्थ विशेषण क्यों दिया जा रहा है पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं है सिद्धांत कह दिया कि वो तीन के चलते ये चतुर्थ विशेषण स्वतः सिद्ध हो रहा है इसको सिद्ध करते हैं प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टानता नुपरधा दी निमित्त उपादनों जगति न इति एव भिन्नत सिद्धम अतो विशेषणातर ब्रह्मसूत्र है प्रकृतिश्च केवल निमित्तकार नहीं है जगत का प्रकृति प्रकृति उपादान कारण भी है तभी जाकर के दृष्टांत प्रतिज्ञा और दृष्टांत का उपरोध विरोध नहीं होगा अनुपरोध। अगर आप केवल निमित्त कारण मानेंगे तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत का विरोध होगा अगर उपादान कारण भी मानेंगे तो प्रतिज्ञा दृष्टांत का विरोध नहीं होगा इसको दो नंबर टिप्पणी में स्पष्ट कहते हैं प्रकृतिश्च इति ईश्वर बोकार अधिक हो गया आगे ब नहीं चाहिए ईश्वर स्व में तो व है तो ईश्वर ईश्वर प्रकृतिर च चात निमित्तमपी क्योंकि सूत्र है प्रकृतिश्च तो कहने से ईश्वर है प्रकृति प्रकृति का अर्थ उपादान अर्थकार से निमित्तमी अर्थात ईश्वर उपादान कारण भी है निमित्त कारण निमित्त उपादान अभिन्न एवं अभ्युपगमे चती अर्थात ईश्वर की प्रकृति और मतलब उपादान निमित्त तो दोनों कारण मानने पर एकस्म विज्ञाते सर्व इति प्रतिज्ञा ये सिद्ध होगा और मृदादी दृष्टान्त अनुरोध अनुपरोधो अनुपर का अर्थ ताकि की अविरोध स वहाँ प्रतिज्ञा किया है उद्दालक पूछते हैं स्वतकेतु क उत्तम आदेशम आदेश अपराक्षी ये न अश्रुतम श्रुतम भवत्य मतम मतम और अभिज्ञात विज्ञातम अर्थात वो आदेश को प्राप्त किया है जो कि एक का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा अर्थात ऐसा वहाँ प्रतिज्ञा होता है कि ऐसा कुछ पदार्थ है जिसका ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाएगा यहाँ प्रतिज्ञा अगर अभी आप जगत का उपादान कारण को भिन्न निमित्त कारण को भिन्न कहेंगे तो कोई एक कारण का ज्ञान होने से दूसरा कारण का ज्ञान नहीं हुआ नहीं होने से एक विज्ञान सर्व विज्ञान में जो प्रतिज्ञा ये तो नहीं बनेगा तो अगर प्रकृति अर्थात उपादान और निमित्त दोनों ईश्वर एक ही है ऐसा मानेंगे तो प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगा एक का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाएगा ये हो गया प्रतिज्ञा दृष्टान एक मृतपिंडेन विज्ञाते सर्व मृणमयण विकारो नाम मृत्ति ये के द्वारा कहते हैं वह तीन दृष्टान दिए है आगे यथा सोम्य एकहमणिना आगे यथा सोम्य एक नख निकिंत तीन दृष्टांत देते है ये तीनों दृष्टान्त से यही सिद्ध करते है कि सकल कार्य कारणों से भिन्न नहीं है और अगर कारणों को आप निमित्त कारण कहेंगे तो निमित्त कारण से कार्य अभिन्न होता है कहीं कुलाल से घट अभिन्न होता है नहीं कुलाल से नहीं, नहीं। होता इसलिए इसको उपाधन कारण तो भी लेना पड़ेगा तभी तो जाकर के कार्य कारण में अभेद आएगा तो अगर आप निमित्त उपादान कारण अभिन्न मानेंगे तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत ये दोनों सामंजस्य होगा नहीं तो उपरोध होगा उपरोध विरोध तो अगर प्रकृति उपाद और निमित्त दोनों मानने से प्रतिज्ञा दृष्टांत का अनुपरोध अनुपरबोध तो अविरोध होगा टीका में या टिप्पणी में सर्वं विज्ञाते भवति इति प्रतिज्ञा परमृदादी अनुपरोधः अर्थात अविरोध सै परमात्मा को अगर निमित्त उपादान दो्वन मानेंगे तो न ही निमित्तकारण अवगम कार्यागम निमित्तकारण कुल का ज्ञान हो जाने से घट का ज्ञान नहीं होता है कार्य हो गया घट निमित्तकारण हो गया कुलाल निमित्तकारण अवगमे न कार्य अवगम कार्य का ज्ञान नहीं हो जाता है किंग उपादान अवगमे एवं उपादान कारण का मिट्टी का ज्ञान होने से घटका ज्ञान होगा इति श्रुति अविरोधार्थम उपादान ईश्वर से अभ्युपगमनीय इति श्रुति के साथ विरोध न हो इसलिए ईश्वर का उपादानत्व तो मानना पड़ेगा जगत के प्रति उपादान ईश्वर है ऐसे मानना पड़ेगा नहीं तो श्रुति का विरोध होगा प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टानता अनुपर्वोधात ये गुरुत्वपूर्ण सूत्र है ब्रह्मसूत्र का अच्छा प्रकृतिश्च प्रकृतिश्च जो कहा उससे पहले निमित्त निमित्त है सूत्र ना ना नो वहाँ उसका पूर्व सूत्र में निमित्त का विचार नहीं है तो ये होगा नहीं होगा इसको प्रतिज्ञा दृष्टान्त अधिकरण ऐसा कुछ कहते हैं अर्थात यहाँ यहाँ तो जैसे कहते हैं अनुभूति आता है वैसा सर्वत्र नहीं है पूरा नूतन अधिकरण आरंभ होता है टीका में इति न्यायात निमित्त उपादान ओर जगति न भिन्न जगत का निमित्त और उपादान जगती विशेषत्व में जगत का विषय में उपादान और निमित्त कारण ये दोनों भिन्न नहीं होंगे इति नियमत सिद्धम अतः विशेषणातरम इसलिए यही प्राज ही जगत का उपादान कारण भी है यत भाष्य में अतएव यथक्तम सभेद जगत प्रसूयते इतिश योनि ही सर्वस्व ये सभी का योनि कारण उपादान कारण है अर्थात प्राज्ञ ही जगत का उपादान कारण है जब आप सुसुप्ति में जाते हैं पूरा जगत को अपने में ले करके जाते हैं तभी तो जब सुसुप्ति से उठते हैं तो फिर जगत बनाते हैं तभी तो, तो प्राज्ञ जगत का उपादान कारण बनेगा तो यही अर्थात मंडू के उपनिषद कहता है कि आप ही जगत का कारण है जो जगत को देखता है वो जगत का कारण है क्या बाकी इतने सारे हम जीवों को देखते हैं अगर मैं जगत का कारण हो जाऊंगा तो वो भी जगत का कारण हो जाएगा ना कहे मैं वो ये जो भेद ये कारण अवस्था में भेद है ना सूक्ष्म स्थूल में भेद हो गया सूक्ष्म स्थूल में भेद होता है इसलिए कारण अवस्था में सुसुक्ति में आप किसे भिन्न हो जाते हैं कारण अवस्था में कोई भेद नहीं, नहीं।, नहीं। है ये जागृत स्वप्न आने से अन्य दिखने लगा और एक में तादात्म्य कर गया कर जाने से दूसरे को इसमत कह दिया अगर जैसे ही स्वप्न अथवा जागृत आएगा अगर एक में तादात नहीं करेगा ज्ञानी का वही स्थिति तो है वो एक में तादात्म्य नहीं करेगा नहीं करने से उसका सभी जो जितने जहां भेद दिखता है कहेगा सभी तो मेरा ही सृष्टि है अज्ञानी क्या करेगा एक में तादात्म्य कर जाएगा करने से इसमें अस्मद बाकी सब युष्म हो गया अर्थात जहां भेद दिखता है वहां तादात्म्य होने से कार्य में तादात्म्य करके कारण में भी तादात्म्य को आरोप करता है अज्ञानी मैं सुसुप्ति में से भी अलग रहता हूं कहता है तो किंतु सुसुप्ति में अलग इसमें कोई प्रमाण नहीं है उसके पास जागृत स्वप्न में भिन्न दिखने से उसमें तादात में किया तो ये तादात में करना ये अज्ञान का कार्य है अज्ञान अवस्था में भेद नहीं है अज्ञान का कार्यो में भेद है तो इसलिए कारण में भी वो भेद मान लेता है अविद्या को नाना कह देते हैं तो इतना ही करना है कि जागृत स्वप्न में एक शरीर में तादात्म्य नहीं करना है तो अगर एक शरीर में नहीं करेगा यही शरीर में मेरा है तादात्म्य करता है इसको गीता में कौन सा ज्ञान में डाला गया गीता में तीन प्रकार के ज्ञान कहेगा ना सात्विक राजसिक तामसिक सात्विक ज्ञान सात्विक ज्ञान में एक शरीर में तादात में करेगा सर्व सात्विक ज्ञान होते सर्वभूतेषु ये नेकम भावम ईक्षते अभिभक्तम विभक्तेशु तम विधि सात विभक्त अभिभक्तम सर्वतेषु एक अव्यय ये न्ञान इच्यत सारे भूत में एक ही अव्यय है सारे विभक्त में अभिभक्त को देखता है अभिभक्त अर्थात तो मैं ही वही अभिभक्त हूँ ये तो सब विभक्त दिखते हैं। जैसे बाकी सब शरीर ऐसा एक शरीर और तामसी क्या कहेगा यू कृत्स नदे कस्मिन कार्य सकम अहेतुक अतत्वाथबदल चास उदाह यू कृष्ण एक यू कृष्ण बदस् कार्य एकी सक में और इसी कार्य में कृष्ण अर्थात तो यही मैं हूँ इतना ही मान लेता है कार्य अर्थात शरीर एक शरीर ही मैं हूँ इस प्रकार की मान लेगा तो कहीं क्यों मान लेते है? हैं कि कहते है अहेतु कम इसका कोई कारण नहीं है बिल्कुल निरहत मतलब इसी को कहते हैं तामसिक बुद्धि एक शरीर में तादात में करना ये तामसिक बुद्धि तो इस प्रकार की अर्थात तो इसे हटना है ये तामसिक बुद्धि से हटना है एक शरीर में तादात में करने से उसी के लिए सारा जीवन चला जाता है तो इस प्रकार की बुद्धि नहीं होना तो शरीर से जितना जितना तादात में छूटेगा पहले तो होगा अगर इसको हम छोड़ देता है इसके साथ तादात में नहीं करेगा इसका रक्षण इत्यादि नहीं करेगा ये तो चला जाएगा ना गंगा जी में शरीर ठो ये बुद्धि ही बांध करके रखता है थोड़ा छोड़ करके देखिए तो ये सही में इस शरीर का अगर हम रक्षा नहीं करेगा ये रक्षा होगा नहीं होगा थोड़ा छोड़ करके देखिए एक बार अगर हो जाएगा फिर निश्चय हो जाएगा कि ये होता रहेगा अगर ये नहीं होना है इसका रक्षा अगर निश्चित मतलब ऐसा होगा आप लाख कोशिश करें तो भी इसकी रक्षा नहीं होगी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा छोड़ करके देखना है पता चलेगा कि वास्तविक हम इसका मालिक नहीं है हम तो दृष्टा है अच्छा भाष्य में यत एवं प्रभवश्च अप्यय ही भूता नाम एस एवं यत एवं क्योंकि इस प्रकार है इसी प्रकार है अर्थात क्योंकि ये सर्वस्व योनि एवं का अर्थ सर्वस्वी योनि होने से प्रभवच अव्ययच प्रभाव्ययु ही भूतानाश एव ऐसा कहने से वही जो प्राज्ञ है जो आप सुश्रूती अवस्था में है वही आप जगत का प्रभव है और अप्यय ये भी है ठीक टीका में प्रभवती अस्मत प्रभव प्रभावती उत्पद्य अस्मात्ति प्रभाव अर्थात प्राज्य ही जगत का प्रभाव उत्पत्ति स्थान है और अपेति अस्मिन अप्य इसे अपेति अर्थात अपी ये प्रतिकूल ये थी लय प्रापन होती प्राज्ञ ही ये सब लय हो जाता है पूरा जगत आप जब सुसुप्ति में जाते हैं तो आपके साथ पूरा जगत चला जाता है ये मानना है इसलिए सुसुप्ति में जब जाते हैं बिल्कुल भय नहीं करना है कि मैं सो जा रहा हूँ प्राण चलेगा नहीं चलेगा व्याग्र तो सर्फ दंशन कर लेंगे नहीं है क्योंकि उसमें बाकी जगत रहा ही नहीं इस प्रकार की अप्य अस्मिन इत्याय न च तो भूता एकत्र उपादान रीते संभावित हो इत्य भूतों का उपादान अगर एक को नहीं मानेंगे भूतानाम एकत्र उपादनात्ते भूतों का उपादान एक है ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो ए तो उच्च न संभावित तो ये दोनों संभावित तो नहीं होंगे कौन सा दोनों प्रभाव अप्यय सारे भूतों का प्रभाव अप्यय अगर हम जगत का कारण निमित्त कारण उपादान कारण को एक नहीं मानेंगे तो प्रभाव अप्यय जगत का एक नहीं होगा इसलिए आप ही ये जगत का निमित्त और उपादान कारण ये ष्ठ मंत्र पूरा हुआ आगे आचार्य पठित्वा आचार्यंडुक्योपनिषद तद व्याख्यान तद्द्याख्यानश्लोकावतरण अत्र इत्यादिना तद अत्र तत्ूद भाष्यकारों व्याको गौड़पादाचार्य परम गुरु वो उपनिषद का मंत्र यहाँ तक पढ़ दिए पढ़ने के बाद तद तो व्याख्यान श्लोक आगे आचार्य गौड़पाद ये मांडू के उपनिषद का व्याख्यान करेंगे तो व्याख्यान का अवतारण करने के लिए जो व्याख्यान श्लोक आगे आएगा उसका अवतारण करने के लिए स्वयं भगवान गौड़पाद आचार्य कहते हैं मूल में अत्र ऐते श्लोका भवंती जो सबसे ऊपर दिया है उसका ऊपर लिख दिया गौड़पादीय कारिकाणाम स्वकृतम अवतरण तो अत्र ऐते श्लोका भवंति ये कौन लिखा है ये वाक्य गौढ़ाचार्य भगवान ये लिखे हैं तो टीकाकार कह रहे हैं कि जो ग्रंथकार कारिकाकार जो लिखते हैं अत्र यते श्लोका भवंती इसी का अभी व्याख्यान करेंगे भगवान भाष्यकर तो वो इसलिए कहते हैं अत्र इत्यादिना कृतम अवतारणम अत्र इत्यादिना कृतम कारिकाकरण गौढ़ाचार्य तद अर्थात वो जो अवतरणी का है उसको अत्र इति अनूद्य भाष्यकारों व्याकर भाष्यकार भी अत्र इसी प्रकार अनुवाद कर देते हैं इसलिए भाष्य में है अत्र एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे एते श्लोका भवंती गौड़पदाचार्य जी का है अत्र अत्र का अर्थ भाष्यकार कहते हैं अत्र प्रतिकल लिए अत्र अर्थ एतस्मिन् यथोक्ते अर्थे मंत्र जो अर्थ कहा उसी अर्थ में आगे गौड़पदाचार्य कहें ऐते श्लोका भवंति ये स्पष्ट होने से इसका कोई व्याख्यान नहीं किए है अत्र का हो गया एतमीन यथोक्त अर्थ है यथोक्त अर्थ एक नंबर टिप्पणी करिए विश्व रूपे जो विश्व तेजस प्राजी ये जो सब रूप हुआ इस रूप का वर्णन करने के लिए आगे कारिकाकार कारक कार्य का ला रहे अथ गौड़पादी कार्य बहिस्प्रज बत प्रजस्तुत घन प्रजाज स्मृत ज ही पूर्व सा विश्व ही बहिष्प्रज्ञ विभु तैजसस्तु अंत प्रज्ञ तथा प्राज्य घन एक एव त्रीथा वो एक ही है किंतु वही विश्व हो जाता है वही तेजस हो जाता है वही प्राज्ञ हो जाता है और तीनों का अलग अलग अवस्था भी विशेषण भी दे दिया बहिष्प्रज्ञ वहीष्प्रज्ञ कौन होगा विश्व हो जाएगा और तेजस क्या होगा अंत प्रज्ञ और घन प्रज्ञ कौन होगा प्राज्ञ घन प्रज्ञा अर्थात प्रज्ञा घनीभूत तो हो गया जागृत स्वप्न अवस्था में जो विशेष ज्ञान होता है वो ज्ञान घनीभूत तो हो गया और विश्व जो हो गया वो बहिष्प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ अर्थात बाहर में वास्तविक विषय नहीं है तो बाहर में किंतु है जैसा लगता है तो बहिर्विषय एव इव बहिर्विषय इव तो बहिष्प्रज्ञा और तय जैसा किंतु वास्तविक एक ही है क्योंकि सभी को अनुभव होता है मैंने सोया मैंने स्वप्न देखा मैं जागृत हूँ इस प्रकार कहते हैं तो एक ही है तो उसका तीन अलग अलग अवस्था में अलग अलग हाँ। कैसे तो अंत प्रज्ञा का अवस्था में हाँ। तो बाहर में विषय नहीं जिस प्रकार वो इस में दिखाई दे रहा है तो इसी का संस्कार कहा था इसी का संस्कार ले करके स्वप्नों को जाता है तो वहां भी ऐसे लगता है किंतु जैसे वहां से बाहर आ जाता तो है तुरंत कहता है कि ना ना बाहर नहीं था किंतु जागृत में इसी प्रकार बाहर नहीं था इसको कभी निषेध नहीं कर पा रहा है स्वप्न में बहिष्प्रज्ञा नहीं था बोल करके जागृत में आकर निषेध कर देता है कहता है अगर बहिष्प्रज्ञा स्वप्न में नहीं था बहिष्प्रज्ञा लगता क्यों फिर वहां कहते हैं ये जागृत प्रज्ञा का संस्कार से होता है ना इसलिए वो लगता है ऐसा किंतु नहीं है लो जब विचार करता है जागृत अवस्था में कहते हैं वह नहीं है ना इसलिए अंत प्रज्ञा कह दिया इसी प्रकार की जागृत में भी वास्तविक बाहर विषय नहीं है ये कहा निश्चित करेगा स्वप्न में इस प्रकार नहीं करता कभी हो सकता है स्वप्न में दो बात कर रहे है तो कहते है वो जागृत में कुछ नहीं है जब इसका विचार बहुत ज्यादा करेगा ना संस्कार हो जाएगा स्वप्न में दूसरे के साथ बात करेगा में ऐसा बिल्कुल नहीं है पदार्थ कुछ नहीं है यहाँ जैसे पदार्थ दिखता है ना वहां ऐसे नहीं है कहेगा जिस प्रकार संस्कार उस प्रकार बनेगा इसलिए कहते हैं ना प्रथम प्रथम जो लघु का सूत्र रटते हैं ना श्लोक इत्यादि रटते है वो स्वप्न में भी रटता है हो जाता है बहुत जोर लगाने से हो जाता है ऐसा अच्छा टीका में विश्व विभुत्व प्राग उप्त अधिदेविक अभेदात आधिदैविक अभेदात अवधेयम विश्व से क्योंकि मूल में कह दिया बहिष्प्रज्ञ विभुर विश्व विश्व कैसे विभू हो गया वैश्वान विभू है विश्व कैसे विभू हो गया उसके लिए कहते हैं विश्व से क्यों कहते हैं प्रागुक्त अधिदैविक अभेदात क्योंकि प्रत्येक अवस्था में जो अध्यात्म है और जो अधिदैव है व्यष्टि और समष्टि ये अभेद है इसलिए कह दिया गया कि जो विश्व है वो विभू है इधर विश्व जो है वो तो व्यष्टि होना चाहिए विभू कैसा हुआ ये शंका का उत्तर देती है अध्यात्म अधिदैव अधिदैव अभेदे पूर्व उदाह उदाहताम श्रुति सूचय तुम शब्द अध्यात्म और अधिदैव यह अभैद है इस विषय में पूर्वो उदाहरतम श्रुतिम सूचय पहले ये श्रुति दिया था जो मांडुक्य श्रुति और इसका स्थान और कथन करने के लिए छांदोग्य का वैश्वान श्रुति का दिया था तो वो उसका प्रमाण देकर के वहाँ विचार हुआ था कि ये बस्ती समि एक है नहीं तो समि उपासना में त्रुटि हुआ तो बस्टि का सिर क्यों किया जाना चाहिए इसको तर्क दिखाया था तो इसलिए कहते हैं बी एस एक है इस विषय में पूर्व उदाहरित श्रुति है जो श्रुति अर्थात जो मांडू की श्रुति और मांडू के श्रुति का सहकारी हो गया छांदों की श्रुति ये सब श्रुति को यहाँ सूचना देने के लिए कार्य कार करें विश्व ही बहिष्प्रज्ञ ही और विभु ही विभू ही अच्छा ही का अन्वय केवल विभू के साथ है बहिष्प्रज्ञा तो अनुभव होता है विश्व बहिष्प्रज्ञा इसमें ही कहने का आवश्यक नहीं है तो सबको अनुभव होता है किंतु विश्व विभू इसके लिए ही कहते हैं तो टीकाकार कहते हैं ना अध्यात्म अधिदव अभेदे पूर्व उदाहम श्रुतिम सूचयितुम ही शब्द तो विभु कैसे हो जाएगा कहते हैं वही श्रुति के आधार पर इसी को ही शब्द से कहा जाता है बहिष्प्रज्ञा तो अनुभव से पता चलता है इसलिए उसके लिए आवश्यक नहीं है ठीक है में स्थूल और सूक्ष्म कारण उपाधि भेदात जीव उपाधिभेदात जीवभेद स्वरूप ऐके स्वतंत्र उपाधि भेदम विशेषण मात्र भेदात मतभेदा अब तरभेदोक्ति एक उपाधिदात जीवभेद अभी आप कह दिए कि बहिष्प्रज्ञ अंत प्रज्ञ घन प्रज्ञ तो इसमें सभी में उपाधि भिन्न भिन्न हो गया तो कहीं इंद्रिय कार्य करते हैं कहीं मन कार्य करता है कहीं ये दोनों ही लय हो गए तो स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों अवस्था में उपाधि हो गए तो उपाधि भेदात, तो जीव भेद हो जाएगा इस प्रकार की आशंका करके तो कहते हैं स्वरूप ऐक्य अपि स्वरूप चैतन्य को एक होने पर भी स्वतंत्र उपाधि भेदम अंतरेण विशेषण मात्र भेदात अबांतर भेद स्वतंत्र उपाधि भेद के बिना जहां उपाधि स्वतंत्र हो जाता है जीव का उपाधि होता है ये अंतकरण अंतकरण भेद हो गया तो जीव भेद माना जाएगा तो अगर ये उपाधि स्वतंत्र उपाधि का भेद नहीं हुआ स्वतंत्र उपाधि हो गया अंतकरण अंतःकरण के भेद के बिना अंतरेण शब्द का क्या अर्थ बिना, बिना।, बिना तो स्वतंत्र उपाधि अर्थात तो अंतःकरण चार नंबर टिप्पणी अच्छा बहुत लंबा लिख दिया मिथो अच्छा मिथो इति यावत् एक जीव से दूसरा जीव में निरपेक्ष क्या है अंतःकरण भिन्न भिन्न है उपाधिर स्वातंत्र नाम स्वउपहित व्यवहारे उपाध्य अंतर निरपेक्ष यथा देवदत्त दत्त यो हो अच्छा यहाँ एक लंबा टिप्पणी छूट गया लिखना चाहेंगे तो लिखना है यथा के आगे लिखना है पूरा एक पंक्ति है यथा है ना टिप्पणी में द्वितीय पंक्ति में उपाध्यंतर निरपेक्ष आगे लिखिए पूरा एक पंक्ति लिखना पड़ेगा बात देवदत्त यज्ञदत्त दत्तो पाद्यो देवदत्त यज्ञदत्तो पाद्यो हो षष्ठी दिवचन पाद्यो हो देव देवदत्त यज्ञदत्तो उक पाद्यो विराम अगे तथा स्वतंत्रोपाधि एग्पद अलग हो गया स्वतंत्रोपाधि उपहितर सत्यो पहित सत्य वो आगे पहित मुख्य मुख्य क्योंकि रेख जाएगा मुख्य ऊपर पहित मुख्यो मुख्यो दूसरा पद है भेदो देखिए अभी पंक्ति हो गया उपाधे स्वातंत्र क्योंकि मूल में कहा स्वतंत्र उपाधि के भेद नहीं होने से भेद नहीं होगा तो इसका अर्थ हो गया उपाधि का स्वातंत्र्य क्या है स्व उपहित व्यवहार है उपाधि अंतर निरपेक्ष उपाधि स्वतंत्र है कैसा होगा ना जो उपहित है उसका जो व्यवहार होगा जैसे अंतकरण से उपहित हो गया देवदत्ता और दूसरा अंतकरण से उपहित हो गया यज्ञ जब देवदत्त व्यवहार करेगा वो क्या यज्ञ का अंतकरण को अपेक्षा करेगा नहीं, नहीं करेगा उसी को कहते हैं सो उपहित अर्थात देवदत्त अंतकरण उपहित हो गया देवदत्त देवदत्त का व्यवहार में उपाध्यंतर यज्ञ दत्त अंतकरण निरपेक्ष यथा देवदत्त यज्ञ दत्त तो हो देवदत्त तो यज्ञ दत्त का उपाधि ये दोनों परस्पर निरपेक्ष है तथा च स्वतंत्र उपाधि भेद सती उपाधि अंतकरण का भेद होने पर ही उपहित मुख्य भेद उपहित यज्ञ दत्त देवदत्त जीव जीवो का मुख्य भेद होगा जब उसका अंतकरण भेद हो जाएगा जब अंतकरण भेद नहीं है तो जीवों का भेद नहीं माना जाएगा तो hmm! फिर भेद कैसे कहते हैं कहते तो हैं अवान्तर भेद एक ही अंतकरण में अलग अलग अवस्था को लेकर के अवान्तर भेद ठीक है मैं पंक्ति देखिए स्वतंत्र उपाधि भेद अंतरण स्वतंत्र उपाधि क्या हो गया अंतकरण उसका भेद के बिना विशेषण मात्र भेदात विशेषण हो गया अवस्था अवस्था भेदात अवान्तर भेदोक्ति ये अवंतर भेद अवान्तर था उसी में होने वाला भिन्न भिन्न अवस्था मात्र इसलिए कारिका में कहा गया एक स्मृत एवं ये जो एक दिया ये कारिका का एक टीकाकार पहले कारिका का व्याख्यान करेंगे फिर भाष्य का व्याख्यान करेंगे पदार्थ पूर्वमे उत्तरवाद तात्पर्य श्लोक वक्तव्यम अवशिष्यद ये जो श्लोक में पदार्थ कहा गया बहिष्प्रज्ञा अंत प्रज्ञा घन प्रज्ञा ये सब पदार्थ हैं इनका तो व्याख्यान से पहले हो गया है प्रत्येक पर्याय में हो जाने से अभी तात्पर्य श्लोक से वक्तव्यम अवशिष थे केवल श्लोक का तात्पर्य अभी कहना बाकी है इसी को ही कहेंगे क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का तो हो गया पहले विचार भाष्य में बहिष्प्रज्ञा इतनी पर्याय त्रिस्थान स्विध स्मृत्या प्रतिसंधान स्थान एक शुद्धत्व असंग शुद्ध सिद्धम अच्छा आत्मनः बोल करके यहाँ ये नहीं दिया मतलब विशेष पद नहीं है तो त्रिस्थान तुम आत्मन आत्मन में षि हटाने से त्रिस्थान आत्मा कैसे विग्रह कहेंगे आत्मा स्थान कौन सा लिंग में चलता है त्रीणी स्थानीय तो वो आत्मा हो गया त्रिस्थान आत्मा न एक समय में तीन स्थान रहेंगे इसलिए कहते हैं पर्यायण कभी जागृत कभी स्वप्न तो कभी सुश्विधि तो पर्याय नी स्थानोत्त क्यूँ कहते हैं स्वहम इति स्मृत्या जो मैंने स्वप्न देखा अभी वही मैं हूं स्वहम इस प्रकार की प्रतिसंधान होता है स्मृत्या एक नंबर टिप्पणी लिख दिया प्रतिविधियाँ होती है प्रतिसंधानात तो प्रतिसंधान अर्थात तो तो उसका जानता है अनुभव करता है विषय होता है तो जो तीनों स्थान जो तीन कमरा में रह सकता है तो वो कौन सा कमरा है कमरा वो उसे भिन्न होना पड़ेगा जो तीनों कमरा में रह सकता है वो तीनों कमरा से भिन्न होना पड़ेगा तो क्योंकि अगर किसी एक कमरा हो जाएगा वो दूसरा कमरा नहीं जाएगा तो इसलिए कहते हैं वही प्रमाण है कि जो तीनों स्थान वाला है वो तीनों स्थान से भिन्न है स्थान है व्यतिरिक्तव और एकत्वम च क्योंकि वही तीनों में जाता है प्रतिभिज्ञा करता है नहीं गया तो इसलिए एकत्वम च और शुद्धत्वम क्योंकि जो तीनों स्थान पर जाता है वो किसी स्थान का पदार्थ किसी स्थान पर नहीं ले पाएगा अब मृत्यु लोगों का जितने सारे इकट्ठी करेंगे वो स्वर्गों में ले जाएंगे नहीं ले पाएंगे क्यों कहते वो स्थान में ही ये सामान चलेगा नहीं तो इसी प्रकार की होने से क्या होगा वो शुद्धत्व क्योंकि उसका अगर कुछ रहेगा एक स्थान का पदार्थ तो उसके साथ अगर लग जाएगा वो दूसरे स्थान पर वो व्यक्ति जा ही नहीं पाएगा क्योंकि ये पदार्थ तो वहां चलेंगे नहीं पदार्थ अर्थात तो तो ये विशेषण ये विशेषण वहां चलेगा नहीं इसलिए विशेषण को छोड़ करके शुद्ध ही जाना पड़ेगा नाना अवस्था में चलने वाला जानेंगे शुद्ध है इसलिए ऊपर ही को कहते हैं बिल्कुल शुद्ध अगर ठेला अगर बड़ा रहेगा तो चलेगा नहीं चल पाएगा इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं ये अंतिम ये ग्रंथ ये भी छूट जाना है षष्ठ अध्याय में कहते हैं शुद्धत्वम और असंग क्योंकि जो एकाधिक स्थान में चलने वाला है वो असंग होगा असंग वृदारण्य श्रुति में है अथ तो ऐसा संप्रसाद कहकर के ये चतुर्थ्याय विचारात है तो अनुवागतस्ते नो ते नव असंगो ही अय पुषा अर्थात तो जब स वा वैसे संप्रसाद रत्वा चरित्वा चरिचरित तो आगे प्रतिन्तोनि अर्थात तो जैसे गया था ऐसे ही फिर आ जाएगा और अनुवागतस्ते नवती अर्थात अनन्वागत अर्थात कुछ साथ में ले करके नहीं आता है इसलिए असंग है अगर संग उसको होता कुछ स्वप्न का पदार्थ तो जागृत में ले आता जागृत का पदार्थ स्वप्न तो में ले जाता ये नहीं होता है ये असंग है असंग असंगम च सिद्धम इति अभिप्राय ये जानना है जितना जितना शरीर मनो इत्यादि से तादात्म्य हटेगा उतना उतना चैतन्य के साथ अपना तादात्म्य अनुभव होने से उतना उतना असंग अनुभव होगा और ये जीव क्या कहेगा चैतन्य का अनुभव हो जाए मैं तादात्म्य छोड़ दूंगा पांव कहीं रख के यहाँ से उठाऊ ना तो शास्त्र कहेगा कि पाँव उठाइए वहाँ पाँव है पता चलेगा कहेंगे बाबा जी भरोसा नहीं है पहले हमको मिलना चाहिए पाँव ये कठिनाई होता है तो इसलिए कहते हैं जो तैरना जानता नहीं उसको उठा करके नदी में पटक दीजिए तो सीख जाएगा हाँ बहुत भयालु है तो मर जाएगा नहीं तो थोड़ा इसलिए कहते हैं थोड़ा सा बैराग्य आग गया तो उसका तो घर में आग लगा देना है फिर ऐसा नहीं करना है संसार चलने दीजिए जैसा चलता है समय होने पर होगा। आगे भाष्य में च इति अभिप्रायः असंग्रा तो ये सिद्ध होगा टीका मैं पदार्थ पूर्व उत्तियाद स्वाभाविक एव तम व्यचर अर् व्यचरती च आत्म स्थान क्रमाक्रभ्याम तस्त्रिस्थान अत व्यतिरिक्त आत्मन सिद्धम यदि आत्मन चैतन्यमें स्थान तय स्वाभाविक यदि कह करके आत्मा का जो चैतन्य है अर्थात तो मैं चिद्रुप हूं मैं जड़ नहीं हूं ये स्वाभाविक है तो आत्मा का चैतन्य जैसे स्वाभाविक हुआ ये चैतन्य अर्थात तो आत्मा के साथ सर्वदा रहेगा ना कभी चैतन्य छूट जाएगा आत्मा का रहेगा रहे। तो होने से यह चैतन्य कभी आत्मा को मतलब छोड़ नहीं देगा अर्थात सर्वदा आत्मा के साथ रहेगा अर्थात चैतन्य आत्मा का व्यभिचार नहीं कर रहा है सर्वदा रहेगा जैसे कहते हैं धूम बन ही धूम का व्यभिचार कर जाता है कहीं धूम नहीं है बनी रह जाता है तो इसी प्रकार की यह चैतन्य अर्थात तो आत्मा है और चैतन्य चला गया इस प्रकार कभी नहीं होता है चैतन्यम न नत्मान जैसे बनी रहेंगे चैतन्य रहेगा अर्थात कैसे वो आत्मा चैतन्य अर्थात छिद्रूप कभी चिद्रूप आत्मा को अर्थात आत्मा है और चिद्रूप नहीं है ऐसा हो जाएगा <गया> है> आत्मा जो सच्चिद कहते हैं ना आत्मा का जो चिद्रूपत्व तो है वो कभी अर्थात आत्मा है और चिद्रूप नहीं रहा ऐसा नहीं होगा अर्थात चिद्रूप आत्मा का विविचार कर गया अर्थात चिद्रूप आत्मा को छोड़ करके रह गया अर्थात आत्मा है और चिद्रूप नहीं है इस प्रकार की कभी नहीं होगा वो तो उसका स्वरूप है जैसा यह है इसी प्रकार की यदि आत्मान चैतन्यमिव भी अगर आत्मा का स्वाभाविक होगा जैसे चैतन्य आत्मा का सर्वदा रहता है ऐसे अगर स्थान भी आत्मा का स्वाभाविक होगा सर्वदा रहना चाहिए तो न तरी तदवद तम व्यभिचरितुम अर्हति न तरी तदवद चैतन्यमिव तम आत्मान व्यभिचरितुम अर्थि स्थानत्रय जैसे चैतन्य कभी आत्मा का व्यभिचार नहीं करता है तो इसी प्रकार की तो अगर स्थान भी आत्मा का स्वाभाविक धर्म होगा वो भी कभी आत्मा का व्यभिचार करना नहीं चाहिए अर्थात आत्मा है और स्थान नहीं रहा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए न तरी तदवैव तद्वत अर्थात चैतन्यवद चैतन्य व्यभिचार करता है आत्मा का नहीं करता है तो चैतन्य देव तम तम अर्थात आत्मान व्यभिचरितुम व्यभिचरितुम अर्थात त्यक तो नहीं नहीं होना चाहिए किंतु तो ये स्थान तय तो आत्मा को त्याग करके अर्थात तो नहीं रहता कभी कभी होता है व्यविचरित तो, तो त्यक तुम और व्यभिचरती च आत्मा न स्थानयम स्थान तय आत्मा का व्यविचार कर जाते हैं अर्थात आत्मा तो रहे स्थान नहीं रहे कहीं एक, एक काल में तीनों स्थान नहीं रहेंगे कहीं क्रमा क्रमाभ्याम <छे> क्रम से कभी जागृत नहीं रहता कभी स्वप्न रह, रह कभी नहीं रहा कभी सुसुप्ति नहीं रहा तस्य त्रिस्थान तस् कश्य आत्मन त्रिस्थान अतस तद व्यतिरिक्तम आत्मन सिद्धम जिसका तीन स्थान होगा वो किसी का नहीं होगा तो ये नियम है जिसका तीन स्थान हो गया वो किसी स्थान का नहीं है तो आगे और दृष्टांत तो दे किसी स्थान का नहीं है तीन स्थान स्वप्न जागृत सु क्योंकि जो तीनों कमरा में रहेगा रह सकता है तो वो कोई वो स्वयं कोई कमरा है वो कमरा से भिन्न है इसी प्रकार आत्मा तीन स्थान पर रहता है इसलिए आत्मा स्वयं कोई स्थान नहीं है तो ओ पूर्णम पूर्णमित पूर्णमुच्छ